भगत दर है ऐसी कथाई मोर नदी का सुंदर कर्मी ये मोरू की नदी को पार करने के लिए लौगा समान पहले कथा सुनते रहे सुनते रहे धीरे धीरे करके मोर तो तोड़ स्वामी प्रकाश जी के ये दर्शन करते हैं पहुंचाए किसी कि को दुख न दे सब भरोसा लें कि किसी को तुम्हारा दुख करो उसी का लेना देना है और किसी को बहुत बड़ा चढ़ा के उसी पर आज उसी को एक वर्ग को सुख वाले विभा दिए शासन आता है तो तुमको शासन नहीं कुशासन ही सबका संतुलित विकास होना चाहिए और सब प्रसन्न रहे प्रकार को करें अब ऐसा नहीं कि एक को प्रसन्न करने के लिए दूसरे को नाराज कर दिया तो क्या फायदा हो एक को सुखी बनाने के लिए राज्य में दूसरे को दुखी कर दिया कि ये कोई राज्य नहीं हुआ को इतना चतुर उत्साह होना चाहिए राज्य व्यवस्था ऐसी सुंदर होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को जब वो सहायता कर रहा उसका विकास कर रहा हो तो दूसरे वर्ग को तो इससे बुरा ना लगे उसकी हानि न हो उसके बाद ऐसी युक्ति से करे तो इससे करके यहां कर सब कितनी वर्ग के असर सब शिक्षण होता है ये सब विस्तार कर दिया जैसे कल देख रहे थे कि गौतरा के, के तो, तो, खलिए चरणों को प्रेम खुलें वही संसार सागरों पर वो दुखी हो जाए जिनके कल पंख जो प्रीत नहीं बस वही दीन गली कैसे भगवान के चरणों में प्रीत मृत्यु के दर्शन प्राप्त होते हैं इसके कारण इसलिए शांति है सब लोग सुखी है और समाज में सभी वर्ग के लोग भगवान के चरण कर रहे सभी को सुख है अब यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों को क्या इतना आनंद है तो गर्जी का भगवान कोई ऐसा है इसकी भगवान की जन्म प्रीति है साफ भगवान की जन्म खीति है इसको सब सुखी समाज सेवा का कार्य करना है चाहे जैसे समाज सेवा करें चाहे स्कूल खोलें अस्पताल खोलें और चाहे वे धर्म की शिक्षा दें चाहे ज्ञान की शिक्षा दें चाहे लोगों को तो किसी प्रकार से सन्मार कर लगाए ये सब उनका दान है तो वे सब लोग जो हैं, सन्यासी लोग एक भी विक्षुप हैं ये कम से कम तीन प्रकार के विक्षुप समाज में होते इन सब भिक्षुकों को इनको सबको तो दान प्राप्त होता है सदा से होता रहा और देना भी चाहिए इन समाज का दायित्व जो है बाकी लोगों का जो लोग अर्जित करने वाले हैं उनका ये धर्म है इन तीनों वर्गों का पोषण करें इसलिए जो पहले कहते मंगन बहु प्रकार कर मंगन के माने हुए लोग जिस प्रकार के अपार की तैयारी हो ऐसे लोगों को बस्त्रादी कर मैंने वस्त्र आदि दिए दान में सब प्राप्त वस्तु में प्राप्त हुई और दिजन दान नाना विधि पाए और दूसरे दी रहेंगे ब्राह्मण लोग इनको भी दान प्राप्त हुआ तो पहले को कहा पहनाए और दूसरे को दान नाना विधि पाए थोड़ा थोड़ा है एक को देना दूसरे प्रकार का है दूसरे को देना दूसरे प्रकार का है इस प्रकार ने उनका वर्णन कर दिया इनको सबको दान प्राप्त हुआ इनका सबका भरण पोषण राज्य की ओर से होता था समाज की ओर से होता है समाज हो या राज्य हो इन चीजों का पोषण होता रहता तो वो बता है। अब देखो इसलिए ये भी तब कोशिश है कि इनको भी अभाव नहीं इनको भी नहीं लगता कि हम ही ऐसे हैं वो कोई हम ही ऐसे हैं कि हमारा कोई तो परवाह नहीं करता ऐसा भाव किसी का नहीं है न मित्रों का है न सन्यासियों का है और न भिक्षुकों का है बाइजों का भी नहीं है <स्था> इसलिए सब संतुष्ट हैं, सब प्रसन्न है सब आनंदित है सब अब कहते हैं तो ये देखो ब्रह्मानंद मगन कवि सबके प्रभु पद प्रत ये तो अयोध्या वासियों की बात करोगे अब जो बानवर सम्राज्य भगवान के साथ आया था जिनको भगवान ने सुख बात दे दिया था इन लोगों की बात करते हैं वो लोग भी बड़े आनंद में अयोध्या में रह रहे हैं और ब्रह्मानंद मगन कवि ये सब ये जो है ये तो ब्रह्म के आनंद में बज रहे ऐसा नहीं की इनको खूब पहनने को मिल गया है और खूब दान मिल गया है इस प्रकार का नहीं ये इन्होंने तो भगवान की बड़ी सेवा की है और भगवान के लिए अपना जीवन ही इन्होंने लगा दिया है तो ये तो आप उस समय ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे जब ब्रह्मानंद की बात आती है उसके माने कि इनमें किसी में अब इनमें विषयों तक का, की कामना तो नहीं। ना है इनमें न अहकार है न इनमें स्वार्थ है और न विषयों की कामना है मम मलिन जनेसु एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो कि जैसे कि परम सुख किसके लिए असंभव है नहीं मिल सकता मम मलिन जनेसु जिनका कि अहमता और ममता से जिनका कि मन मलिन है उनके हृदय में परमात्मा होते हुए भी वो परमात्मा सुख नहीं दे सकता उनके हृदय अब देखो आगे चल करके ये है ब्रह्मानंद ही की कथा आएगी यहाँ जो एक महीने चर्चा चलेगी यह ब्रह्मानंद क्या है आएगा और फिर वो ब्रह्मानंद अगर किसी को अनुभव में नहीं आता तो क्यों नहीं आता तो ये तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि देखो उनको सब इनको मानवों को सबको ब्रह्मानंद प्राप्त है अन्य लोगों को जिनको कि तो ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होता उनके साथ क्या कमी होती है क्या गड़बड़ी होती है तो वो सब चर्चा उसमें आएगी फिर कहते कि अगर जिसमें की कमी है वो हो तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए और कैसे ब्रह्मानंद को प्राप्त किया जाए वो सब तो संक्षेप में तुलसी राज का मत ये है कि जब तक अहंकार है और जब तक ममता है तब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो ये हो सकता है कि भौतिक सुख से प्राप्त होते रहे ये हो सकता है कि यश की भी प्राप्त हो जाए ऐसा भी संभव है मानो कि कोई व्यक्ति अपने है। है। कुछ आध्यात्मिक विकास हुआ या कुछ और कुछ भौतिक लाभ उसको प्राप्त हुए तो भौतिक सुख से प्राप्त होने लगेंगे उसे फिर कहीं कहीं समाज में यश की भी प्राप्त होने लगेगी प्रशंसा भी प्राप्त होने लगी उसका सुख वो प्राप्त कर ले अहंकारी व्यक्ति और स्वार्थी व्यक्ति को यहां तक तो उसकी गति हो सकती है लेकिन उसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो और आनंद प्रदान हो उससे परमात्मा का अपना आंतरिक आनंदानुभूति होने लगे और उस आनंद में ही चित्रमण करने लगे ये संभव है अहंकारी व्यक्ति को संभव नहीं ममता वाले व्यक्ति को संभव नहीं इसीलिए तो कारण था ये भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं तो भगवान भक्तों को आनंद कैसे प्रदान करते हैं उनके अहंकार नारद जी की कथा बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए प्रारंभ में सबसे पहले कथा वही तुलसीदा से भी कि मुख्य बात वहीं से समझ में आ जाए समस्या क्या जीवन की जो नारद जी के साथ में आ गई वही सबकी समस्या नारद जी को अहंकार आ गया बस तो उसके बाद नारद जी बिल मिलाते बहुत दुखी हुए क्रोध भी आया सभी समस्याएं आ गई उनके साथ और भगवान ने उनके जहां अहंकार को दूर किया hmm. अभिमान जहां उनका नष्ट हुआ बस नारद जी को विश्राम प्राप्त हो गया विश्राम नारद जी कहने लगे भगवान तो बड़ी गलती होगी बड़ी गलती होगी मान भी कर दो क्षमा कर दो अब हमारे चित्र को विश्राम प्राप्त हो गया तो जहां अहंकार दूर हुआ विश्राम प्राप्त हो गया माने परमात्मा का आनंद तो ब्रह्मानंद मग्न कभी सबके प्रभु प्रभुपद प्रीति देखो भगवान के चरणों में सबको प्रेम है इसलिए ये सब ब्रह्मानंद में मग्न है कभी लोग भगवान के चरणों की प्रीति के कारण जिसकी विषय में प्रीति होगी उसे भगवान में कहा से प्रीत हो गई दोनों से एक ही हो सकती है चाहे विषय में प्रीति कर लो ये तीन की प्रीति विषयों की प्रीति भौतिक सुख की प्रीति कर लो और चाहे परमात्मा में प्रीति कर लो दो में से एक ही संभव है दोनों एक साथ उपलब्ध नहीं हो सकते और मन भी दोनों की एक साथ कामना नहीं कर सकता <खँँग> दोनों की कामना एक वैराग्य प्रधान है और दूसरा आसक्ति प्रधान है इसलिए आसक्ति और अनाशक्ति ये दोनों विरोधी है इसलिए दोनों आसक्ति अनाशक्ति दोनों एक साथ हो नहीं सकते इसलिए दोनों की कामना भी एक साथ नहीं हो सकती दोनों की प्राप्ति भी एक साथ नहीं हो सकती इसलिए कहते हैं कि इनको सबको भगवान के चरणों में प्रीति है विषम में नहीं इसलिए फिर मानंद में मगने जात न जाने दिवस गए, माँ शठ भी अब इनको देखो कि छह महीने सबको बीत गए इसी प्रकार से रहते हुए और दिन रात बीतते चले जाते हैं जान भी नहीं ये बात बार तुलसीदास जी कहते रहते हैं कि देखो जब दुख होता है तो ये एक क्षण कल्प के समान बीतता है काटे नहीं कटता समय और जब व्यक्ति सुखी होता है आनंद में होता है तो समय जाते देर नहीं लगती ऐसा लगता है देखो साल का साल बीत गया ऐसा लगता है जैसे एक दिन में बीत गया ऐसे लगने लगता है क्षण मात्रा बीत गया तो समय जो है सुखी व्यक्तियों का समय जो वो बड़ी जल्दी बीतता चला जाता है प्रसन्नता तो में समय जाते देर तो नहीं लगती इसलिए कहते हैं कि जात न जाने दिवस तेन ब्रह्मानंद के कारण से जात न जाने दिवस तेन दिन जाते हुए उनको पता चला नहीं देर नहीं लगी और गए मास्क सटीत तो और छह महीने बीत गए बड़ी जल्दी छ महीने बीत गए अब छह महीने बीत गए तो उसके बाद क्या होता है अब भगवान कहते हैं ये तुम तो लोग यहां के गए जाने का नाम नहीं लेते भगवान ने विशार बनाया कि उनको अपने अपने काम में लगाओ यही बैठे रहे ब्रह्मानंद में ही मगन न रहे ये ठीक है कि व्यक्ति अपने जीवन में साधना करे ज्ञान प्राप्त करे भक्ति प्राप्त करे और ब्रह्मानंद प्राप्त करे लेकिन माने न भी ब्रह्मानंद प्राप्त किए तो सुन तो बैठा रहे और फिर तो तो अपने सेवा का कार्य है लोक संग्रह कार्य से बोलिए हमारी लोग संग्रह कार्य के लिए भी निकलो लोक कल्याण के कार्य के लिए भी निकलो ये भी आवश्यकता उसके बाद की यही अंत नहीं हो गया सम्मान बात हो गई जीवन का बस हमारी विद्या समाप्त हो गया और समाप्त हो गई उसके बाद की दफा सुनो क्या होती है सर्वग्रह सपन हो सुधिनाही संत मन माही सर अघिपति सब सखा फुलाए आय सवन सादर सुनाए परम पीत समीपै रे भगत सुख